गीता तत्व चिंतन, आत्म तत्व समस्त शक्ति का उस आत्मा आत्मा की अप्रमेयता श्लोक में शरीरी के के लिए लिए प्रयुक्त हुआ है तथा देह बहुवचन इसका तात्पर्य यह है कि एक ही आत्मा अनंत देहों में रहता है देहों की भिन्नता से आत्मा में भिन्नता नहीं होती जैसे एक ही सूर्य हजारों जलाशयों में प्रतिबिंबित होता है तथा जलाशय के गुण के अनुसार मलिन स्वच्छ स्थिर या प्रकंपित दिखाई देता है उसी प्रकार वही एक आत्मा इन समस्त देहों में प्रतिबिंबित होता है और देह मन के अनुसार अलग अलग भाषित होता है पर है आत्मा एक ही वह शरीर के भीतर रहता है और शरीर का स्वामी है इसलिए शरीरी कहलाता है वह नित्य है अर्थात सदा एक सा रहता है न जाने कितने शरीर मर चुके और कितने जन्म ले चुके पर आत्मा जैसा का तैसा रहता है वह एक रस है इसलिए नित्य है पर उसकी नित्यता हिमालय की नित्यता से भिन्न है हिमालय भी नित्य प्रतीत होता है पर वह अविनाशी नाश रहित नहीं है उसमें सतत नाश की क्रिया चल रही है एक दिन हिमालय नहीं था वह हुआ तब से उसमें क्षरण हो रहा है आत्मा की नित्यता इस प्रकार की नहीं वह ऐसा नित्य है जिसमें नाश की कोई क्रिया नहीं होती अतः वह अनासी है तो क्या तुमने इस सत्य को इस आत्मा को पूरी तरह से जान लिया नहीं भाई उसको नहीं जाना क्योंकि उसे जाना नहीं जा सकता वह अप्रमेय है उसे मापा नहीं जा सकता जिसको किसी प्रमाण द्वारा बुद्धि की कृषि वृत्ति द्वारा पकड़ा न जा सके उसे अप्रमेय कहते हैं आत्मा प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं प्रमाण चार प्रकार के होते हैं प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और आगम इंद्रियों से जो संस्पर्शज ज्ञान होता है उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं इंद्रिया इस प्रकार से आत्मा को नहीं जान पाती क्योंकि आत्मा अव्यक्त है वह एक ऐसी अवस्था है यथो तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह जहाँ से वाणी मन के साथ आत्मा को बिना पाए लौट आती है उपनिषद कहते हैं कि न तत्र चक्षुर गछति न वाक गछति नो मन वहां उस आत्मा के समीप न आँखें जा पाती है न वाणी न मन इसका कारण यह है कि इन इंद्रियों का विचरण क्षेत्र है द्वैत राज्य और आत्मा का साम्राज्य अद्वैत का है वहां इंद्रियों की पहुंच नहीं इसलिए आत्मा प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं यहां पर एक शंका उठ सकती है यह कहा गया कि आत्मा मन का विषय नहीं पर उपनिषद तो यह भी कहता है कि मन से ही अर्थात आत्मा मन से ही देखा जाता है यह विरोधी बात कैसे यदि उपनिषद की इस बात को सत्य माने तो आत्मा प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय हो गया इसके उत्तर में कहा जाता है कि यहाँ पर मन सामान्य अर्थ में नहीं लिया गया है वह मन जो साधना द्वारा पूरी तरह शुद्ध हो चुका अपने स्वभाव को त्याग कर मांडव के उपनिषद के शब्दों में अमन हो जाता है यह अमनी मन ही आत्मा की अनुभूति कराता है मन को अमन बनाने की साधना ध्यान योग कहलाती है जिसके संबंध में हमने पिछले प्रवचन में कुछ विचार किया है अतएव इस विवेचन से यह सिद्ध हुआ कि प्रत्यक्ष प्रमाण हमें आत्मा का ज्ञान नहीं दे सकता अनुमान प्रमाण तथा उपमान प्रमाण अनुमान प्रमाण का अर्थ है अनुमान के द्वारा वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना जैसे हमने धुआं देखा हमें मालूम है कि आग के साथ धुआं हरदम रहता है इसलिए हमने धुएं को देखकर अनुमान लगाया कि वहां आग लगी है पर इस प्रकार का अनुमान सीमित जगह में ही चल सकता है अनंत और असीम आत्मा के संदर्भ में हम अनुमान से काम नहीं ले सकते उपमान प्रमाण ज्ञान का वह तरीका है जहां हम उपमा से वस्तु को जानने का प्रयास करते हैं जैसे हमने किसी व्यक्ति को कहा नर केसरी उसका मतलब यह है कि हम उस व्यक्ति के बल की तुलना केसरी के बल से करते हैं पर यह प्रमाण भी द्वैत के राज्य में ही चल सकता है जहां आत्मा को छोड़ और कुछ नहीं है वहां उसकी उपमा किससे दें उसकी तुलना किससे करें अतएव यह प्रमाण भी हमें आत्मा का ज्ञान नहीं दे सकता आगम प्रमाण चिट्ठी का दृष्टांत आगम प्रमाण जिसका अर्थ है शास्त्रों के सहारे किसी को जानना पर इस आत्मा को प्रवचने न लभ्यो ने भवना सुतेना यह आत्मा, सुतेन, आत्मा वेदाध्यन द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है और न धारणा शक्ति अथवा अधिक श्रवण से ही प्राप्त होता है यहाँ पर प्रश्न उठता है कि यदि यही सत्य हो तो फिर शास्त्रों की उपयोगिता क्या है श्री शंकराचार्य इस प्रश्न का उत्तर विवेच्य श्लोक पर अपने भाष्य में देते हैं वे कहते हैं शास्त्रम तु अत्यम अंत्यम प्रमाण अतधर्माध्यापणमात्र निवर्तक प्रमाणत्व आत्मनि प्रतिपद्यते न तो अज्ञातापक शास्त्र जो कि अंतिम प्रमाण है आत्मा में किसे आत्मा में किए हुए अनात्म पदार्थों के अध्यारोप को दूर करने के कारण आत्मा के विषय में प्रमाण रूप से गृहित होता है न कि अज्ञात वस्तु का ज्ञान करवाने के कारण मतलब यह कि शास्त्र लक्ष्य का निर्देश करता है और उसकी प्राप्ति में जो बाधाएं आती है उनको दूर करने का उपाय मात्र बताता है